उत्पत्ति प्रकरण अठहत्तरवा सर्ग भीषण वाक्यों से भी भयभीत न हुए राजा का करकटी को देखना और मंत्री द्वारा समझाई गई करकटी का प्रश्न करना श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री राम जी तदुपरांत राक्षस कुल रूपी महावन की मंजरी रूप वह राक्षसी अंधकार में मेघ घटा के समान खूब जोर से गर्जी गर्जने के बाद मेघ गर्जन के बाद वज्र निर्घोष के समान शब्द यानी हूंकार से भीषण होने पर भी अर्तः अनिष्ठूर यह वचन उसने कहा अरे घोर अरण्य रूपी आकाश मार्ग में सूर्य और चंद्रमा के सदृश तथा सब भूतों के आधारभूत महामाया महा, रूपी अंधकार पूर्ण गुफा के अंदर बैठे हुए कीटो के समान तुम कौन हो तुम कोई महाबुद्धि हो या अल्पबुद्धि हो एक क्षण में मेरे ग्रास को प्राप्त हुए मरण योग्य तुम यहाँ आए हो राजा ने कहा अरे भूत तुम कौन हो और कहा रहते हो अपनी देह को दिखलाओ भवरी के गुंजन के सदृश तुम्हारी इस वाणी से कौन डरता है कौन डर सकता है किसी वस्तु में अभिलाषा रखने वाले लोग अपनी अभिलाषा के विषय पदार्थ पर सिंह के समान पूर्व वेग से टूटते हैं अपने क्रोध को छोड़ो भीषण कार्य अपनी शक्ति को दर्शाओ हे सुव्रत तुम क्या चाहते हो कहो मैं तुमको तुम्हारी अभिष्ट वस्तु देता हूँ अथवा कोपूर्ण शब्दों से या विभी विभिषिका से क्या प्रयोजन है या तुम ही हमसे डरते हो तुम शीघ्र दूसरे कोई दूसरे को दिखाई देने वाले शरीर की कल्पना करने वाली शक्ति से अपनी आकृति और शब्द के साथ हमारे सामने खड़े हो जो लोग शीघ्र कार्य नहीं कर सकते उनका आत्मनाश के सिवा और कुछ सिद्ध नहीं होता राजा के वैसा कहने पर राजा ने बहुत उत्तम कहा ऐसा मन में विचार कर वह उन लोगों के प्रकाश के लिए और अधैर्य के लिए गर्जी और हंसी। उसके गरजने और हंसने के बाद राजा और मंत्री ने उसे देखा उसने अपनी भीषण ध्वनि से दसो दिशाओं को पूर्ण कर दिया था और अपने की दशन कांतियों के के के के के घनी भाव से से अपनी आकृति को उनके सामने प्रकट कर दिया था। वह प्रलय काल के मेघ के वज्र टकराने के हुई पर्वत समान थी अपने नेत्र रूपी बिजलियों और अशंख की बनी हुई चूड़ी रूपी बकपंक्तियों से उसने आकाश को उज्वल बना रखा था अंधकार रूपी एकमात्र सागर में वह बड़वानल की प्रदीप्त ज्वालाओं की लपेटों के समान थी उसके गरज रही घनघटा से आरोप, आटोप, आटोप के समान विशाल काले कंधे थे कटकटा रहे दांतों से उत्पन्न हुए भय से हाहाकार के साथ उसने निशाचर चोर याग्र आदि को मार डाला था आकाश और पृथ्वी को माने वह काजल से धारण कर रही थी और फिर लीला से उल्लास को प्राप्त हो रही थी उसके केश ऊपर को खड़े थे उसका सारा अंग मोटी मोटी नसों से भरा था और उसकी बिल्ली के समान पीली पीली थीं। वह ऐसी काली थी मानो अंधकार ही उसकी रचना हुई हो। यक्ष, राक्षस और पिशाचों को भी वह मरणादि का भय देती थी देहर में प्रविष्ट हो रहे श्वास वायु के झंकार शब्द से वह बड़ी भयावनी लगती थी भूसल उखल उल्म हल और टूटे फूटे सूप उसके शिरो थे वह प्रलय काल में दैत्य दिव्यमान वैदूर्य पर्वत की शिखर स्थली के समान थी जिसने अपने हास हास से विश्व के अधिपति काल रात्रि यानी शिव दूती के समान वह उदित हुई थी मानो मेघ युक्त कुशरद काल का आकाश रूपी महावन ही देह धारण करके आया हो मानो वह बड़े बड़े मेघो से युक्त मूर्तिमती खूब अंधेरी रात्रि थी शरीर धारण करके पृथ्वी की पीठ के समान उठी हुई थी वह ऐसी लगती थी मानो चंद्र एवं सूर्य के साथ युद्ध करने के लिए राहु के द्वारा धारण की गई देह हो उसके इंद्रनील मनी के समान अत्यंत काले जल से भरे दो मेघों के समान तथा ऊखल आदि के हारों के धारण करने वाले काले स्तन थे वह जले हुए काट से चिन्हित और जले हुए काट के समान थी और उसका विशाल शरीर था वृक्षों की तुल्य स्पंद रहित तथा नसों से व्याप्त सुंदर भूज लाओ से उसका आकार और भी अधिक बढ़ गया था उसको देखकर वे महाबलशाली राजा और मंत्री पूर्ववत बिना किसी क्षोभ के खड़े रहे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि सत्य और मिथ्या का विवेक रखने वाले के चित्त को मोह में डाल सके मंत्री ने कहा हे hey, महाराक्षसी यह तुम्हारा अत्यंत कोप को भाव यह कि केवल वचन मात्र से मिलने वाले आहार लाभ से लाभ के लिए क्रोध और साहस आदि की आवश्यकता नहीं है अथवा क्षुद्र जीव तुच्छ कार्य के लिए भी अत्यंत घटाटोप करते हैं, यानी तुम यदि लघु हो तो तुम्हारे क्रोध से हमको किसी तरह का भय नहीं है यह भाव है तुम कोप को छोड़ो तुम्हारा यह उद्योग उत्तम नहीं है अपना कार्य सिद्ध करने वाले बुद्धिमान पुरुष साम से यानी शांति से सिद्ध होने वाले विषय में दंड का प्रयोग नहीं करते हैं। हे है तुम्हारे जैसे हजारों मच्छर हम लोगों की धरती धरिता धीरता रूपी आंधी से तिनके और सूखे हुए पत्तों के समान उड़ाए गए हैं इसीलिए भी तुम्हारा दंड प्रयोग करना उचित नहीं है इस कोप रूपी उपाय का त्याग कर समता से स्वच्छ हुई बुद्धि से और प्राज्ञ से व्यवहार के योग्य युक्ति से पुरुष अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अपने ही व्यवहार से कार्य सिद्ध हो अथवा न हो शाम का ही व्यवहार करना चाहिए यह महानियति का यानी पंडितों को शांति से, से ही व्यवहार करना चाहिए इस अनादि नियम का निश्चय है इस विषय में भ्रांत पुरुषोचित कोप का अवसर ही कहा है कहो तुम्हें किस वस्तु की अभिलाषा है तुम प्रार्थिनी होकर क्या चाहती हो हम लोगों का याचक जन स्वप्न में भी निराश होकर दूसरे के पास नहीं गया है मंत्री के यो कहने पर उस राक्षसी ने सोचा इन दोनों महापुरुषों का धैर्य और बुद्धिबल बड़ा निर्मल है ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है यह कोई विचित्र चमत्कार है मेरा अंतकरण इनके वचन और मुखदर्शन से यानी प्रसन्नता आदि चिन्हों से तत्व निश्चय करता है कि यो हो ना हो, अवश्य है। वचन मुख आदि से ज्ञानियों के अंतकरण परस्पर ऐसे एक हो जाते हैं, जैसे कि नदियों के जल संगम से एक होते हैं। इन लोगों ने मेरा अभिप्राय जान लिया और मैंने इनका अभिप्राय जान लिया है इन लोगों का मुझे विनाश नहीं करना चाहिए आत्मज्ञ होने के कारण स्वयं अविनाशी है निश्चय ये लोग आत्मज्ञानी होंगे मिथ्यात्व के निश्चय से जीवन मरण व्यवहार का जिसने त्याग कर दिया है ऐसे आत्मज्ञानी के सिवा दूसरे पुरुष की बुद्धि मृत्यु तुल्य भय के उपस्थित होने पर इस प्रकार निर्भय नहीं हो सकती इसीलिए जो मुझे कुछ संदेह हुआ है उसे इनसे पूछती हूँ जो लोग विद्वान पुरुष को पाकर अपने संदेह की संदेह के निराकरण के लिए उससे प्रश्न नहीं करते वे अधम पुरुष है ऐसा विचार कर प्रश्न के लिए अवसर खोजती हुई वह काल में प्रलय के मेघ के निर्घोष के समान अपने हास को रोककर बोली हे पाप रहित धीर पुरुषो मुझे बतलाइए कि आप लोग कौन हैं। निर्मल चित्त वाले ज्ञानी पुरुषों की दर्शन से ही मैत्री हो जाती है मंत्री ने कहा हे राक्षसी ये किरातों के राजा है मैं इनका मंत्री हूं हम लोग तुम्हारे सर के घातक जीवों को दंड देने के लिए रात्रिचर्या में उद्यत है राजा का रात दिन दुष्टों को दंड देना धर्म है जो दुष्ट अपने धर्म का परित्याग करते हैं, वे विनाश रूपी अग्नि के ईंधन होते है राक्षसी ने कहा राजन तुम्हारा मंत्री दुष्ट है यानी तुम दुष्ट मंत्री वाले हो और दुष्ट मंत्री वाला राजा भविष्णु नहीं होता अच्छे राजा से युक्त मंत्री आदरणीय होता है और सनमंत्री से युक्त राजा आदरणीय होता है योग्य मंत्रियों को चाहिए कि वह राजा को विवेकी बनाए विवेक से राजा श्रेष्ठता को प्राप्त होता है जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है संपूर्ण गुणगुणों में से अध्यात्म ज्ञान सर्वोत्तम है उक्त अध्यात्म ज्ञान को जानने वाला राजा प्रशस्त राजा होता है और अध्यात्म ज्ञानी मंत्री मंत्र विचार के को जानने वाला होता है। प्रभुता और समदृष्टिता राज विद्या से प्राप्त होते हैं। उस राज विद्या को जो नहीं जानता है वह न तो मंत्री है और न राजा है यदि आप लोग अध्यात्म ज्ञानी है तब तो अच्छा है और आप लोग उत्तम कल्याण को प्राप्त होंगे यदि आप लोग अध्यात्म ज्ञानी नहीं हैं, तो आप प्रजाओं के भी अकल्याणकारी हैं। इसलिए अपनी प्रकृति के अनुसार मैं तुम लोगों को खा जाऊंगी एक ही उपाय से मेरे पाप से तुम लोग मुक्त हो सकते हो जैसे बालक अपने माता पिता के प्रति प्रीति पात्र होते हैं, वैसे ही तुम लोग मेरे प्रीति पात्र होओगे। यदि मेरे ठोस प्रश्नों का बुद्धि से विचार करोगे हे राजन अथवा हे मंत्री इन प्रश्नों को सुनो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए ही मैं अत्यंत अर्थिनी हूं मेरी अभिलाषा को पूर्ण करो देने के लिए स्वीकृत अर्थ को न देता हुआ कौन पुरुष इस लोक में विनाशकारी दोष से युक्त नहीं होता अठहत्तरवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण उन्नासीवा सर्ग कर्कटी का अनात्मज्ञ पुरुषों के लिए वज्र के तुल्य और आत्मज्ञानी पुरुषों के लिए मनोज्ञ बहतर प्रश्न करना श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी पूर्वोक्त कथन के अनंतर राजा ने राजा की अपनी प्रश्नों को कहा यो अनु अनुमति देने पर राक्षसी ने प्रश्न करना आरंभ किया। इन प्रश्नों को आप सुनिए। राक्षसी ने कहा राजन एक होते हुए भी उपाधिवर्ष अनेक संख्या वाले यानी अपरिच्छन्न होने के कारण समुद्र के तुल्य एवं दुर्लक्ष होने के कारण अनु के तुल्य किसके भीतर लाखों ब्रह्मांड समुद्र के भीतर बुद्ध के समान लीन होते हैं इसे फिर से दोहराते हैं राक्षसी ने कहा राजन एक होते हुए भी उपाधिवश अनेक संख्या वाले समुद्र के तुल्य एवं अनु के तुल्य किसके भीतर लाखों ब्रह्मांड समुद्र के भीतर बुद्ध के समान लीन होते हैं? कौन वस्तु आकाश रूप और अनाकाश रूप है यानी शून्य और अशून्य रूप है लौकिक पुरुषों की दृष्टि में जो कुछ नहीं है और तत्वज्ञों की दृष्टि में कुछ है ऐसी कौन सी वस्तु है कौन मैं हूं और कौन अहम रूप से स्थित तुम हो कौन न चलता हुआ भी चलता है कौन स्थित न होता हुआ भी स्थित होता है कौन चेतन होता हुआ भी पाषाण के समान अचेतन है कौन आकाश के दृश्य रूप आश्चर्यजनक चित्र को बनाता है अग्नि का त्याग न करता हुआ ही कौन अदाहपन्न होती है अग्नि भिन्न किस से निरंतर अग्नि उत्पन्न होती है हे राजन चंद्रमा सूर्य अग्नि और ताराओ से भिन्न होता भी कौन अविनाशी प्रकाशक है नेत्र होने वाले किससे प्रकाश होता है जन्मांधलता पेड़ झाड़ी अंकुर आदि का और जिनकी इंद्रिया आविर्भूत नहीं हुई है ऐसे अनान्य पदार्थों का कौन उत्तम आलोक है आकाश आदि का कौन उत्पादक है और सत्ता को सत्ता प्रदान करने वाला कौन है कौन जगत रूपी रत्न का कोश है और जगत किस मणि का कोश है कौन अनु तम का प्रकाशक है और किस अनु का ज्ञानियों की दृष्टि से अस्तित्व होते हुए भी अद्नियों, अद्नियों की दृष्टि से अभाव है कौन अनु दूर में होता हुआ भी समीप में है कौन अनु होता हुआ भी निमेश है कौन प्रत्यक्ष होता हुआ हुआ भी अज्ञो की दृष्टि से असद्रुप है कौन चेतन होता हुआ भी अचेतन है कौन वायु होता हुआ भी वायु से भिन्न है कौन शब्द होता हुआ भी शब्द भिन्न है कौन सब है और कुछ भी नहीं कौन अहम होकर भी अहम नहीं है पहले अनेक जन्मों में अपनी आत्मा के रूप से प्राप्त होकर भी कौन अज्ञान से आवृत्त होने के कारण अलभ्य प्राय होने से सैकड़ों अलभ्य प्राय होने से सैकड़ो प्रयत्नों से प्राप्त होने योग्य है जो अज्ञ को कुछ प्राप्त नहीं होता और ज्ञानियों को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है किसने स्वस्थ और जीवित होते हुए भी अपने आत्मा का अत्यंत विस्मरण कर दिया कौन अनु अपने भीतर मेरु को धारण करता है कौन त्रिभुवन को तृण बनाता है किस अनुपरि से अनु, अनु परिमाण ने सो योजन पृथ्वी को पूर्ण कर दिया कौन अनु होता हुआ भी सैकड़ो योजना में भी नहीं समा सकता कौन केवल अपने दृष्टिपात से जगत रूपी बालक को नचाता है या किस अनु अनु के अंदर या किस अनु के अंदर पर्वतों के समूह विद्यमान है कौन अपनी अणुता का त्याग न करता हुआ मेरु से भी बढ़कर स्थूल आकृति धारण करता है बाल के अग्रभाग के शतांश रूप स्वरूप वाला कौन अनु उन्नत पर्वत के सदृश बन जाता है कौन अनु प्रकाश और अंधकार को प्रकट करने वाला दीपक है किस अनु के उदर में संपूर्ण वृत्ति अवच्छिन्न ज्ञान के लव है कौन अनु मधुर आदि रस से रहित होता हुआ भी सदा स्वाद देता है सबका त्याग करते हुए किस अनु ने सब वस्तुओं का स्वीकार कर रखा है अपने स्वरूप के आच्छादन में असमर्थ किस अनु से यह संपूर्ण जगत आच्छादित है यानी व्याप्त है लय से तिरोहित हुआ भी जगत किस अनु किस अनु की सत्ता से सत्ता को प्राप्त होकर फिर सृष्टि काल में आविर्भूत होता है जिसके अवयव उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, ऐसा कौन अणु सैकड़ों हाथ और लोचनों से युक्त है वह कौन अणु है जो निमेश मात्र होता हुआ भी महाकल्प और सैकड़ों करोड़ों कल्प रूप है किस अनु में बीज में वृक्ष की तरह अनुत्पन्न अनेक जगत प्रलय काल में भी स्थित रहते हैं? सृष्टि के आरंभ में जिनकी बीज परंपरा की अवधि अव्यक्त है ऐसे संपूर्ण बीज काल में जगत रूप से विकसित किए गए भी किस में सदा ही अनुदित रहते हैं? बीज के अंतर अंदर वृक्ष की तरह निमेश रूप किसके अंदर कल्पस्थित है कौन तत् तत कारणों का प्रवर्तन न करते हुए भी यानी क्रिया रहित होने के कारण कारक व्यापार व्यापार रूप कौन व्यापारूप इस, वापस दोहराते हैं कौन कारको, को, कारको का प्रवर्तन न करते हुए भी यानी क्रिया रहित होने के कारण कारक कारक व्यापार त, व्यापार यितुत्व रूप कर्तुत्व का आश्रय न करके भी करता है भोग्य की सिद्धि के लिए बाह्य दृष्टि से अपनी आत्मा को दृश्य बनाता हुआ कौन दृष्टा है और नेत्र रहित तो होता हुआ भी कौन बाह्य दृष्टि से अपने आत्म रूप दृश्य को देखता है कौन ज्ञान से दृश्य का विनाश कर दृश्य की असिधि के लिए अखंडित अपनी आत्मा को देखता हुआ दृश्य को नहीं देखता कौन पुरुष अपनी आत्मा को यानी दृष्टा को कौन पुरुष अपनी आत्मा को वृत्ति को और दृश्य को जैसे चक्षु दृश्य को अवभाषित अब करता है वैसे ही अवभासित करता है जैसे सुवर्ण से कटक आदि होते हैं वैसे ही द्रष्टा दृश्य और दर्शन ये तीनों किससे उत्पन्न हुए जैसे समुद्र से तरंग द्रवता आदि भिन्न नहीं है वैसे ही यह सब किससे पृथक नहीं है वैसे वैसे ही वैसे ही यह जगत रूप द्वैत किसके इच्छा से पृथक है जैसे जल राशि से द्रवता भिन्न नहीं है वैसे ही देश काल आदि से अनवच्छिन्न अद्वितीय अति सूक्ष्म होने के कारण असत् प्रतीत होने वाले वस्तुतः सद्रूप किससे द्वैत भी अप्रथक, यानी अभिन्न है द्रष्टा दर्शन और दृश्य रूप उदभूतावस्था और तिरोहितावस्था वाले तीनों जगतों को कौन सर्वदा अपने भीतर रखकर स्थित है जैसे कि बीज वृक्ष के वृक्ष को अंदर रखकर सदा स्थित रहता है अतीत वर्तमान और भावी जगत समूह जो कि एक बड़ा भारी भ्रम है सदा समस्वरूप यानी विकार रहित किसके अंदर बीज के अंदर वृक्ष के समान स्थित है जैसे बीज वृक्ष रूप से और जैसे वृक्ष बीज रूप से उदित होता है वैसे ही कौन अपने स्वरूप को न छोड़ता हुआ रूप से उदित होता है हे राजन जिसकी दृढ़ता के सामने महामेरु कमल नाल के तंतु के समान अत्यंत है, अथवा जिसके संकल्प से युक्त तंतु भी महामेरु के तुल्य हो जाता है ऐसी किस वस्तु के अंदर करोड़ों मंदरा विद्यमान है अनेक चेतनों से युक्त इस विश्व का किसने सृष्टि द्वारा विस्तार किया है किसकी शक्ति से शक्ति संपन्न होकर तुम व्यवहार करते हो प्रजाओं का पालन करते हो और दंडनीय को दंड देते हो सबके सृष्टि आदि व्यवहार किसके बल पर होते हैं? किसके दर्शन से तुम निर्मल द्रुग रूप होकर उससे भिन्न नहीं होते होते हो अथवा सदा तद्रूप ही होते हो उस वस्तु को मुझसे अपनी मृत्यु को छुड़ाने के लिए तुम कहो मेरा यह संशय जो कि चंद्र का कुहरे के समान स्वात्माकार वृत्ति का आवरण भूत है सर्वथा नष्ट हो जिसके आगे प्रश्न करने पर मूल अज्ञान सहित संशय नष्ट नहीं होता वह पुरुष कहीं भी ज्ञानी शब्दवाच्य नहीं होता क्रम से कहे गए छोटे मोटे संशयों को अगर तुम निवृत्त नहीं करोगे तो दोनों ही राक्षसी के जठरानलग के ईंधनता को बिना किसी विघ्न बाधा के क्षण भर में प्राप्त होवोगे तुमको खाने के बाद प्रचुर जठराग्नि से संपन्न में तुम्हारे जनपदों को एक क्षण भर में निगल जाऊंगी क्त प्रश्नों के उत्तर प्रदान से तुम्हारी अपने साथ सब प्रजा का पालन कर, करने के कारण सुराजता बनी रहेगी ऐसा मैं समझती हूँ मूर्खों की यानी अनात्म ज्ञानियों की भोगलम्पटता की अधिकता उनके नाश के लिए ही होती है अगर मैं तुम्हारा भक्षण न भी करूँ तो भी तुम्हारा राज्य के अंत में नरकपात अवश्य ही होगा प्रचंड मेघ निर्घोष के उल्लास के समान प्रकटवाणी से ऐसा कहकर शरतकाल की निर्मल मेघ मंडली के समान भीतर शुद्ध और बाहर से कटु बोलने वाली अत्यंत विकटाकार वह राक्षसी चुप हो गई उन्नीसवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण अस्सीवा सर्ग पहले मंत्री द्वारा उक्त राक्षसी के प्रश्नों का क्रम से और क्रम से सूक्ष्म उपपत्ति उपपत्तियों द्वारा समाधान। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स जी अंधेरी रात में महारण्य में महाराक्षसी के इस प्रकार अनेक प्रश्न करने पर आगे कहे जाने वाली रीति से महामंत्री ने उत्तर दिया मंत्री ने कहा हे मेघ तुल्य राक्षसी जैसे सिंह मदोन्मतहाती को छिन्न भिन्न कर देता है वैसे ही मैं तुम्हारे अनुक्रम रूप प्रश्नों को युक्तियों द्वारा छिन्न भिन्न करता हूँ सोने के कमल के समान पीले नेत्र वाली हे राक्षसी तुमने प्रश्न जानने वाले जानने वाले की समझने योग्य इन वचनों से परमात्मा का ही प्रतिपादन किया है नाम रहित होने के कारण तथा और बाह्य मन चक्षु क्षोत्र आदि छह इंद्रियों का अविषय होने के कारण आकाश से भी सूक्ष्म आत्मा का ही तुमसे अनुशब्द से व्यवहार किया है इस प्रश्न में स्थित अनु शब्द का अभिप्राय खोला है संपूर्ण वस्तुओं की सत्ता अनुभव सत्ता के अधीन है उसको यदि अन्य के अधीन माने तो अनव, अनवस्था होगी अतः स्वतः सिद्ध अनुभव सत्ता से ही सद्भाव सत्ता को प्राप्त हुए है इससे सदी दिवापी वा इत्यादि से किए गए सत्ता का सत्ताप्रद कौन है इस प्रश्न का समाधान हुआ वही अनंत चिदनु परमात्मा बाह्य शून्य होने के कारण आकाश स्वरूप है और चेतन रूप होने के कारण अनाकाश रूप यानी अशून्य स्वरूप है अतिंद्रिय होने के कारण वही अनंत परमाणु कुछ नहीं है यानी लौकिक दृष्टि से अप्रसिद्ध है सर्वात्मक सर्वात्मक होने से साक्षात किए गए अपने स्वरूप से ही व, से ही सब जीवों के निगिर यानी लय होने पर वही कुछ नर कुछ रह जाता है यानी आत्मा से अतिरिक्त कुछ अवशिष्ट नहीं रहता एक की जो अनेकता उदित होती है वह प्रा, प्रातितिक है वास्तविक नहीं है इससे एक होता हुआ अनेक कौन है इसका उत्तर हो गया जैसे सुवर्ण से विक्षेप शक्ति से कट कटक आदि को प्रकट किया है वैसे ही उसी चिद, चिदनु ने द्रष्टा दर्शन आदि को विक्षेप शक्ति से प्रकट किया है इससे कटकादिनी हेमणवे इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया परम प्रकाश रूपी यह अणु सूक्ष्म होने के कारण चक्षु का अविषय है सर्वात्मक होता हुआ भी मन और पांचों इंद्रियों का अविशय होकर स्थित है अतः अणु कहलाता है जो सर्वात्मक है वह शून्य कदापि नहीं हो सकता क्योंकि वह है है नहीं ऐसा का, क्योंकि वह है नहीं ऐसा कहने वाला और मनन करने वाला आत्मा ही तो है यानी उक्त आत्मा ही वक्ता और मन्ता के रूप में प्रसिद्ध है अपने आत्मा का अपलाप न हो सकने के कारण उसकी नास्तिकता नहीं कही जा सकती है यह भाव है यद्यपि पृथक रूप से उसका दर्शन नहीं होता, फिर भी सब में अनुगत सद्रूप से जो कि आवरण से गुप्त है सर्वात्मा वह दिखलाई पड़ता है जैसे कपूर अपनी सुगंधी से प्रतीत होता है वैसे ही सब में व्याप्त वह प्रत्यक रूप से प्रतीत होता है चिन्ह मात्र वही अनु है जो अपरिचिन्न है वह परिचिन्न सर्वस्वरूप कैसे होगा मन और इंद्रियों की वृत्तियों से नाना प्रत्यय होने से मन से परिचिन्न रूप से ही वह सर्वात्मक है और इंद्रियातीत होने के कारण निर्मल वही चिद नकिंचित कुछ भी नहीं इस रूप में स्थित है वही एक है और संपूर्ण सत्व में आत्म प्रती होने से अनेक भी है किस किस समदृष्टि समदृष्टि के के अंदर यह के अंदर यह यह जगत जगत सदा सदा स्थित है इस प्रश्न का उत्तर यह है वही इस संपूर्ण जगत को धारण करता है कौन जगत रूपी रत्नों का कोश है इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और वही जगत का कोश भी है चित्रूप होने से विकारी चित्रूप होने से विकारी उस चेतन रूप महासागर में चित्त विकल्प स्वरूप ये रूपी तरंगे कस्य पृथक चास्ती इस, इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया चित्त इंद्रिय आदि से लभ्य न होने के कारण वह अनुशून्य स्वरूप के यानी असत के तुल्य है व्योम रूपी होता हुआ भी स्वानुभव लब्ध होने से अशून्य है मैं अद्वैत ज्ञान से आत्मस्वरूप ही होकर यानी आपका स्वरूप हो गया हो और तुम भी आत्मस्वरूप से मदात्मा मेरे स्वरूप बन गए हो यह सब अहंता और भवता के प्रतिसंधान की व्यवहार दशा में होता है परमार्थ दशा में तो वह आत्मा न तद्रूप है या न मद्रूप है किन्तु बोध रूप बृहद शरीर वाला ही है त्वंता और अहंता रूप सबका बोध से निगरण कर न तुम हो और न मैं हूँ और न सब है अथवा वही सब स्वयं सब कुछ होता है अनु होता हुआ भी आकाश की नाई हजारों योजनों में व्याप्त वह चलता हुआ भी नहीं वह चलता हुआ भी नहीं चलता है स्वप्न के समान कल्पना से हजारों योजन उस अणु के अंदर स्थित है गया हुआ भी यह नहीं जाता प्राप्त हुआ भी नहीं आया क्योंकि देश और काल उसकी सत्ता से सत्ता वाले आकाश कोष के अंदर ही स्थित है गमन द्वारा प्राप्त होने वाला देश जिसके शरीर के अंदर ही स्थित है वह कहा जाए क्या माता अपनी गोद में सोए हुए बच्चे को दूसरी जगह खोजती है गम्य यानी गमन के योग्य महादेश जिस सबके रचियता के अंदर स्थित है वह कैसे कहा जाए जैसे जिसका मोह बंधा है ऐसे घड़े को अन्य देश में ले जाने पर उसमें स्थित आकाश के गमन और आगमन नहीं होते वैसे ही उपाधि से गमन और आगमन से आत्मा के गमन और आगमन, आगमन नहीं हो सकते स्वभावतः जड़ एवं आत्मतादात्म से चेतन बने हुए देह आदि में प्रकाश स्वभावता और जड़ता अनुभव सिद्ध है अज्ञान से उसका विवेक न होने के कारण वह जड़ और बोध उभय रूप वाला होता ही है हे राक्षसी, जब वह चिन्मात्र अचेतन पाषाण जब वह चिन्मात्र अचेतन पाषाण की सत्ता का एकात्म रूप से अवलंबन करता है तब वह चेतन ही पाषाण के तुल्य अचेतन हो जाता है आदि और अंत से रहित परमाकाश में चिन्मात्र परमात्मा ने यह विचित्र जगत रूपी चित्र जो कि मिथ्या होने के कारण अनिर्मित सा ही है बनाया है आत्मसत्ता से अग्नि की सत्ता है इसलिए अग्नि के आकार का त्याग किए बिना ही सर्वव्यापक वह दाह नहीं करता है भाव यह है कि आत्मसत्ता से ही अग्नि की सत्ता है उसके सर्वगत होने के कारण सब में स्थित भी वह जलाता ही नहीं है इससे वह सर्वगत नहीं है ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि वह सब पदार्थों का अग्नि के समान प्रकाशक है दैदीप्यमान उज्ज्वल आकार वाले आकाश से भी निर्मल उससे उससे दैदिप्यमान चेतन स्वरूप अग्नि उत्पन्न होती है जो अपने ज्ञान से सूर्य आदि के प्रकाश का भी प्रकाशक है और महाकल्प के प्रलय कालीन मेघों से भी जो नष्ट नहीं होता वह आत्म रूप अविनाशी प्रकाश है नेत्रों से नहीं प्राप्त होने वाला और अनुभव रूप हृदय रूपी घर को प्रदीप्त करने वाला सबको सत्ता देने वाला जो आनंद परम प्रकाश कहा गया है उससे प्रकाश प्राप्त होता है हम लोगों का प्रकाश यानी अहंकार आदि का प्रथन मन और पांचों ज्ञान इंद्रियों के अविशय आत्मा से प्रवृत्त होता है जैसे की गाढ़ अंधकार में स्थित पुरुष भी तुम कहा हो यह पूछने पर मैं यहाँ पर हूँ ऐसा कहता है जिस जिस प्रकाशक से आलोक दीप आदि के बिना भी देह इंद्रिय आदि के अपरोक्ष प्रतीति सर्वानुभव सिद्ध है लता झाड़ी अंकुर आदि का जो कि इंद्रिय रहित है अपने संधान सन, मात्र से पालन करने वाला उनकी ऊंचाई और उनके फलों का साक्षी अनुभवात्मा प्रकाश ही उनका प्रकाशक है काल आकाश क्रिया आदि की सत्ता और जगत उस ज्ञान स्वरूप में है व्यवहार दृष्टि से वही सबका स्वामी कर्ता, पिता भोक्ता है परमार्थ दृष्टि से आत्मा होने के कारण वह कुछ भी नहीं है अपनी अनुता का त्याग न करता हुआ वह अनु जगद्रुप रत्नों का भंडार है प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि रूप जगत अद्वितीय ब्रह्म में नहीं है इसीलिए संपूर्ण जगत में सर्वत्र वही केवल भली भाती स्फुरी होता है ऐसी अवस्था में इस जगत जगद्रूपी पिटारी में वह परम परम स्थित है। दुर्बोध होने के कारण वह अनुतम है और चिन्मात्र होने के कारण प्रकाश स्वरूप है अब कौन अणु है और को और नहीं है इस पर कहते है ज्ञान रूप होने के कारण वह सत है और इंद्रियातीत है अतः असत है इंद्रियों से होने के कारण वह दूर में है, चैतन्य रूप होने के कारण दूर नहीं है यानी समीप में है कौन अनु होता हुआ ही महापर्वत है इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं कर्णों के बिना ही सभी लोगों को अहम अहम इस प्रकार सामने स्थित पर्वत के समान परोक्ष रूप से उसका ज्ञान होता है अतः इसी को जो कि अणु है तुमने पर्वत कहा है जो यह जगत भाषित होता है वह चेतन का स्वूर्ण मात्र ही है इसीलिए पर्वत आदि सत्य नहीं है अतः अणु में ही मेरुता प्रतीत होती है वो वही अनु निमेश की तरह भासित होता है अतः निमेश कहा जाता है वही कल्प के समान प्रतीत होता है अतः उसमें कल्प शब्द का व्यवहार होता है निमेश ही एक कल्प में जितनी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं के विलास से युक्त प्रतीत होता है निमेश के अंदर कल्प का उदय होता है जैसे कि अत्यंत निर्मल दर्पण के अंदर बड़े भारी नगर का आविर्भाव होता है होता है जिस अत्यंत में ही निमेश कल्प पर्वत समूह और अनेक करोड़ योजन विद्यमान यानी अपने मिथ्यात्व का अवलंबन कर प्रविष्ट होते हैं, उसमें द्वैत और ऐक्य कहा यानी द्वैत और एकता का भी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व से ही उसमें समावेश है एक क्षण में ही मैंने इस कार्य को पहले किया था यो काल दीर्घता का बुद्धि में स्फुर होता है तथा क्षण में ही असत्य में सत्यता और सत्य में असत्यता यानी व्यावहारिक सत्यता और प्रातिभाषिक दुख में काल दीर्घ प्रतीत होता है और सुख में सदा अति अल्प प्रतीत होता है यह सब सबके अनुभव से सिद्ध है हरिश्चंद्र को एक रात बारह वर्ष सी लंबी प्रतीत हुई थी जो सत्य स्वरूप सत्य निश्चल चित्तवृत्ति से मे उदित होता है वही स्वर्ण में कटकादी के समान चित्त का प्रतिभास है न निमेश है, न कल्प है न सामीप्य है और न दूरता है इस प्रकार चिद अणु की प्रतिमा प्रतिभा ही अनान्य वस्तुओं की ना स्थित है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है प्रकाश और अंधकार दूर और अदूर क्षण और कल्प इनका एकमात्र चित ही शरीर है अतः इनमें परस्पर तनिक भी भेद नहीं है इंद्रियों का सार यानी अपने कर्मक में सामर्थ्य देने वाला तत्व है अतः प्रत्यक्ष है और इंद्रियों से उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता अतः अप्रत्यक्ष यानी असद्रूप है अथवा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जेय दृश्य में आरोप से इसका उदय होने के कारण यह प्रत्यक्ष है ऐसा कहते हैं दृश्य होने के कारण इसका उदय होता है इसीलिए चेता दृष्टा प्रत्यक्ष है। जब तक कटक रहती रहती है है। तब तक तक स्वर्णता नहीं, नहीं सी रहती है। जब दृश्यता की प्रतीति रहती है तब तक वह वास्तविक चिदेक रसता नहीं सी रहती है और दृश्य रूप से परम पुरुषार्थता उसमें है नहीं इसलिए दृश्यता हेय कही गई है जैसे कटकता की कल्पना न करने पर और करने करने पर भी उसका दर्शन न करने पर सुवर्णता व्याप्त रहती है वैसे ही दृश्यता की कल्पना न करने पर और कल्पना करने पर भी उसका दर्शन न करने पर केवल निर्मल शुद्ध ब्रह्म ही दिखाई देता है सर्वात्मक होने के कारण ही वह सद्रूप है यानी सर्वानुगत सद्रूप से उसकी प्रतीति होती है अतः वह सद्रूप है उसका दर्शन पृथक रूप से हो ही हो ही ही नहीं सकता, अतः वह चित स्वरूप होने के कारण वह चेतन है उसमें विषय रूप का संभव न होने, होने से भी विषय रूप से वह प्रतीत होता है अतः तुमने उसको उचित अचित कहा है चित्त स्वरण मात्र ही जिसका स्वरूप है चित प्रतिभा स्वरूप वायु से कंबाए गए वृक्ष के समान अत्यंत इस जगत में चैतन्य की आश्रयता और विषयता कैसी जैसे प्रचुर ताप का भाषण मृग तृष्णा है वैसे ही प्रचुर द्वैत रूप चित्त का स्फूर्ण यह जगत है सूर्य की किरणों से आगे कहे जाने वाले कांचन का जो सूक्ष्मतर निर्माण निर्विघ्नता से होता है उस निर्माण में जैसे अस्थिता नास्तिता है वैसे ही ब्रह्म कल्प आदि रूप जगत की अस्तिता नास्तिक है इसलिए उसमें बुद्धि या चैत्य बुद्धि कैसे यानी उक्त बुद्धि उत्तर ही है माया से जैसे सूर्य किरणों के लेश से युक्त आकाश में स्वर्ण स्फुरित होता है वैसे ही यह जगत भी स्फुरित हुआ है इसमें चित कल्पना या चैत्य कल्पना कैसे हो सकती है जैसे स्वप्न नगर में गंधर्व नगर में या संकल्प से कल्पित नगर में दीवार का ज्ञान न सत है और न सत है वैसे ही दीर्घ भ्रम रूप इस जगत को जानो इस प्रकार के जगत के मिथ्यात्व के उपादक न्याय की पुनः पुनः भावना करना रूप अभ्यास से निर्मल इस प्रकार जग, इस प्रकार के जगत के विद्यात्व के उपादक न्यायों की पुनः पुनः भावना करना रूप अभ्यास से निर्मल हुए मन से परमार्थिक वस्तु ब्रह्म का दर्शन कर चुके पुरुष की अविद्या का नाश होने पर चिदाकाश में फिर संसार प्रविष्ट नहीं होता यानी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती भेदक दृश्य के ज्ञान के बिना धरती और आकाश का कोई भेद नहीं है ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत को पहले जैसा अनुभव हुआ था वह वैसा ही बना हुआ है जैसे कि प्रभापिंड में यौक्तिक दृष्टि से अनिर्वचनीय प्रभाए सूरित होती है वैसे ही चिदाकाश में वे पूर्वोक्त भेद प्रतीतिया सत्ता के बिना ही प्रतीत होती है द्वैतवासना से बुद्धि वृत्ति के अंतर्गत आत्म प्रकाश का जो भेद प्रकटन शक्ति रूप शक्तिरूप चमत्कार है उसके संबंध से प्रतीत हुआ भी द्वैत ही है क्योंकि वृक्ष के आत्मा बीज की नहीं वह वह नाही वह परम प्रका, आत्म प्रकाश, वह परम आत्म प्रकाश प्रकाश आत्म आत्म है। एक रूप बीज पृथक भूत और अपृथक भूत अपने भीतर स्थित वृक्षाकार को बनाकर जैसे स्थित है वैसे ही शांत ब्रह्म भी आकाशकोश के तुल्य असंख्य जगत की रचना करके स्थित है जैसे बीज के भीतर स्थित वृक्ष की अति सूक्ष्म होने के कारण स्थिति आकाश तुल्य है वैसे ही ब्रह्म के भीतर स्थित जगत का आत्मा साक्षी है अतः जगत की साक्षी से पृथक प्रती न होने के कारण चिद्रूप से ही स्थिति है इस प्रकार चैतन्य का भेदक न होने के कारण उसको आकाशकोश की उपमा दी गई है शांत सर्वात्मक जन्मरहित, अद्वितीय आदि और मध्य से शून्य शांत बुद्धि पुरुषों से ही माया और माया के कार्य रूप मल का परिहार करने से परिशोधित होने वाला एकत्व गुण से रहित जो चारों ओर बृहत होने के कारण निरंकुश रूप से विकसित होता है ऐसा निर्मल ब्रह्म ही है उसमें किसी प्रकार की कल्पना का किसी प्रकार भी संभव नहीं है अस्सी वासर्ग समाप्त